योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र सत्रा विचारानुगत ग्राह्य समाधि अनुगत द्वारा जब चित्त वस्तु के स्थूल आकार को साक्षात कर लेता है तब उसकी दृष्टि आगे बढ़ती है तब जिस भावना द्वारा ग्राह्य रूप स्थूल भूतों के कारण पाँचों सूक्ष्म भूतों का पाँचों तन्मात्राओं तक तथा शक्तिमात्र इंद्रियों का यथार्थ रूप संशय विपर्य रहित सारे विषयों सहित साक्षात किया जाए वह विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि कहलाएगी इसके भी दो भेद सविचार देशकाल और धर्म की भावना सहित और निर्विचार देशकाल और धर्म की भावना से रहित केवल अर्थमात्र धर्म ही इस पाद के चौवालीसवें सूत्र में बतलाए हैं जिनकी व्याख्या वहीं की जाएगी यहाँ यह बात स्मरण रखने की है कि वितर्क संप्रज्ञा द्वारा जहाँ स्थूल विषयों को साक्षात किया जाता है यदि योगी उस स्थूल विषय पर न रुककर आगे बढ़ना चाहे तो एकाग्रता की दृढ़ता में उसका सूक्ष्म स्वरूप स्वयं साक्षात होने लगता है क्योंकि एकाग्रता की दृढ़ता में चित्त के सत्वगुण का प्रकाश बढ़कर सूक्ष्म विषयों को साक्षात कराने में समर्थ हो जाता है और यह भावना वितर्क से विचार हो जाती है आनंदानुगत केवल ग्रहण रूप समाधि विचारानुगत के निरंतर अभ्यास से जब चित्त की एकाग्रता इतनी बढ़ जाए कि शक्ति मात्र इंद्रियों तथा तन्मात्राओं के कारण अहंकार को उसमें धारण करके साक्षात किया जाए तो उसको आनंदानुगत समप्रज्ञा समाधि कहेंगे विचारानुगत समाधि में जिस सुख विषय का साक्षात किया जाता है यदि योगी वही न रुककर आगे बढ़ना चाहे तो चित्त की एकाग्रता द्वारा सत्वगुण की अधिकता में अहंकार का स्वयं साक्षात होने लगता है आनंद नाम रखने का कारण यह है कि सत्वगुण प्रधान अहंकार आनंद रूप है तथा सूक्ष्मों के तारतम्य को साक्षात करते हुए योगी का चित्त सत्वगुण के बढ़ने से आनंद से भर जाता है उस समय कोई भी विचार अथवा ग्राही विषय उसका विषय नहीं रहता किंतु आनंद ही आनंद उसका विषय बन जाता है और मैं सुखी हूँ मैं सुखी हूँ ऐसा अनुभव होता है जो योगी इसी को अंतिम ध्येय समझकर इसी में संतुष्ट हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं उनका देह से जो अध्यास छूट जाता है परंतु स्वरूपावस्थिति नहीं होती शरीर त्यागने के पश्चात वे लंबे समय तक कैवल्य पद जैसे आनंद को भोगते रहते हैं वे विदेह कहलाते हैं जिनका इसी पाद के उन्नीसवें सूत्र में वर्णन किया जाएगा